The Miracle Morning हमें एक सिंपल लेकिन गहरी बात सिखाती है कि डिसिप्लिन दर्द नहीं देता, वो आजादी देता है, और हर सुबह एक नया चांस होता है अपने बेहतर वर्जन से मिलने का। So दोस्तों, कल जब अलार्म बजे, उसे बंद मत करना, उसे एक इनविटेशन समझना, ज़िंदगी बुला रही होगी, और इस बार आप तैयार होंगे,